चक्षुर्मी थम श्रीगुवे नम हे भगवान् दिव्य आध्यात्मक रूप से इनके विंग जो आपके पास है नहीं बोल सकते ब्रह्मा का आयु में क्योंकि आप दो रूप में प्रकाशित होते हैं बाह्य रूप में आचार्य रूप में और शैत्य रूप में अंतर्यामी और इस प्रकार आप बद जीवों का उद्धार करते हैं इनको आपके पास जाने का मार्गदर्शन देने से <laughs> यही एक श्रीमद् तात्पर्य यही एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है जो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं उद्धव उद्धव को भगवान कृष्ण को कहे श्री कृष्ण से संपूर्ण उपयुक्त उपदेश योग के बारे में सुनने के बाद ओम ज्ञान गोय वैष्णव परंपरा का ये श्री चैतन्य चरथम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र तो कैसे शास्त्र मान जाते है तो ये वेद नहीं है वृज याज्ञोर सर्वसाम नहीं है महाभारत रामायण नहीं है पुराण शास्त्र नहीं है उपनिषद नहीं है ब्राह्मण अरण्यक नहीं है तो कैसे शास्त्र मान जाते हैं? क्योंकि इसमें भगवान चेचन महाप्रु की लीला संकलित है और इसमें समस्त शास्त्रों का मूल लक्ष्य और आधार वर्णित है कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना, जो वेदशास्त्र में सुप्त रूप में या सूक्ष्म रूप में प्रकाशित है। होते हैं वो संपूर्ण प्रकट और स्पष्ट होते हैं श्री चेचा महत्व कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वैष्णव मोक्ष प्राप्त करने से कृष्ण प्रेम भक्ति जीव का वास्तविक प्रयोजन है तो वो कृष्ण प्रेम क्या है और कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो प्रेम प्रयोजन प्रकट होते हैं उसका पूरा वर्णन है श्री चैचन्या चाचा में पूर्ण नहीं है श्री कृष्णदास खिलाज स्वामी स्वयं देखते हैं कि हर क्षण में श्री चैचन् महाप्रभु इतना सुंदर और लीला दिला तलासकीय है वो हर क्षण में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करना तो हजार हजार क्रो क्र पुस्तक में उसका चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण की लीला का पूरा वर्णन क्रो क्रो पुस्तक में संकलन करना संभव नहीं है और मैं कृष्ण के खुश गुस्सा लगता है वो महान प्रेम सागर से एक दो बुन संकलन करते तो हूं इस चैतन्य चाचा मैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो ही जीव का वास्तविक प्रयोजन है उसका वर्णन है इस चैतन्य चाचा में सामान्यतः प्रेम भव के लोग सोचते तो हैं कि ये कुछ हल्का भावना आज का ये प्रेम प्यार शब्द बहुत सामान्य बन गए है तो। युवक युवती कुत्त कुत्ती वो संबंध जो है हमारे उसको प्रेम बहुत लेकिन वो तो प्रेम नहीं है प्रेम संपूर्ण निर्मल है वो प्रेम क्या है वो राधा कृष्ण संबंध में प्रेम होते हैं तो हम हाँ वो प्रेम से बहुत दूर है बहुत बहुत दूर वो तथा कथित प्रेम जो है भौतिक जगत में वो राधा कृष्ण शुद्ध निर्मल प्रेम का विकृत रूप है दूषित प्रकाशन है फिर भी वो प्रेम प्राप्ति जीवन का एक ही प्रयोजन है तो कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं उसके बारे में श्री लुको स्वामी प्रभुपाल श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार भक्ति वृद्ध सिंधु में हमको उपदेश दिया प्रेम प्राप्ति मार्ग में आठ सोफन हैं आदो श्रदा थे साधु संघ भजन थो नाचन्यवृत् से तो, भावा, तो, सादा भावे तो पहला चार सोपान है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया और अनाथ निवृति अनाथ निवृत्त होने के बाद उन्नत साधना ये ये साधन भक्ति पंथा है तो उन्नत साधना होती है जिसमें निष्ठा रुचि आसक्ति कृष्ण के लिए आसक्ति और भाव होते प्रेम प्रकाशित होते लेकिन ये पूरा भक्ति मार्ग गुरु की कृपा पर निर्भर करते हैं इसलिए चैचन्या चरित अमृत का में गुरु तत्व आलोचित होते हैं इस चैचन्य चरित में बहुत बहुत मधुर रासमय रहस्यमय कहानी है चैतन्य महाप्रभुण इनकी प्रथम भक्तों के बारे में और इस चैतन्य चरित अमृत में भी गहरत तत्व ज्ञान है तो पहले समझना चाहिए तो गुरु की स्थिति गुरु शिष्य सम्मान क्या है श्री चैतन्य चरित अमृत का पहला श्लोक है वंदे गुरु ईश भक्तांश ईशा ईशावतारका तत्थक्ति कृष्ण चैतन्य संगीत कृष्ण चैतन्य संगीतम तो संगीत इसका अर्थ है पूर्ण अवगत होना पुनः नलम होना तो कैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण अवगत होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अकेला नहीं है चैतन्य महाप्रभु सदैव इनके भक्त के साथ तो भक्त कौन कौन है वंदे गुरु गुरुजन तो गुरु एक नहीं मंत्र गुरु एक है मंत्र गुरु और सब शिक्षा गुरु का स्थाराज का स्वामी मंत्र गुरु एक है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं वंदे तो गुरुन, गुरुन मतलब बहुवचता और भगवान के सब ईशा चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश भगवान है ईशावतार स्वयं भगवान अवतारी है कृष्ण और कृष्ण का अभिन्न राधा भाव भाव्युति सुलित रूप कृष्ण चैतन्य और सब अन्य अवतार है अवतार, अवतारी है अर्थात सभी अवतार के श्रुत और अवतार अनेक्रादी रामादि कला निम्न ठन सनातन नानावतमकूगलेशय सबरमुम गोविंद आदिपुर भाई राबराम रामचंद्रय से मको वराह इत्यादि इद अब तरंग करते हैं हमारे बीच में उपस्थित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बलराम अवतार और अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार तो नित्यानंद अद्वैत आचार्य सदैव महाप्रभु के साथ रहते हैं प्रकाशम शक्ति कृष्ण चैतन्य संगीतम और अन्य भक्त भी है कोई कोई है शक्ति तत्व चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में शक्ति तत्व है गदाधा पंडित रामानंद राय चग्रानंद पंडित और जी थक रहे श्रीवास आदि गौर भक्त बने, तो ये सब गहरा विषय हैं, तो ये सब समझना चाहिए गुरु के द्वारा इस श्लोक में उद्धव जिनके गुरु कृष्ण स्वयं थे उद्धव विख्यात थे क्योंकि वे बृहस्पति का शिष्य थे और इनका ज्ञान और बुद्धि बृहस्पति जैसे लेकिन परम तत्व ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुने तो ऐसे भी अर्जुन श्री कृष्ण से गीता उपदेश सुने तो अर्जुन पंच पंडव के अन्तम तृतीय भाई है और पंच पांडव के गुरु धूम्य थे अर्थात गुरु पुरोहित लेकिन परम थक विज्ञान अर्जुन सुने श्री कृष्ण से तो ऐसे उद्धव श्री कृष्ण से उद्धव गीता सुन और सुनने के बाद यही श्लोक बने जिसमें उद्धव भी छत्व ज्ञान कहते हैं कि क्रो क्रो वर्षों का आयु में ब्रह्मा जी जैसे दीर्घायु होने की भी महान पंडित और विद्वान जन आपकी दया का पूर्ण विवरण नहीं, नहीं कर नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी कृपा अपार है कैसे तो सब बोलते भगवान की दया भगवान की कृपा सब बोलते हैं लेकिन वो कृपा क्या है आचाम बात की इसके बारे में तो लोग बोलते हैं दुर्गा दुर्गा पूजे भाई बोलते धनमदेही यशन देशो देहि चनांग दे रूपी भार्य जाही, <laughs> देही देही देही, मुझको दो दो दो दो दो, पर्वत धनझन सुंदरी सब कुछ मुझको दो और मेरे शत्रु को मरा दो लेकिन यही भगवान की कृपा नहीं है भगवान की कृपा है यही भाव से संचारित हो न धनम न जन्म न सुंदर कविता वा जगदीश काम है। ना जन्मनी, है। ये नाम जन्म ने जन्म नीश्वर भगत भक्त रह चुकी है भगवान सब कुछ जो याच है इस भौतिक जागत में उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है तो ये खाली मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मोक्ष नहीं मिलके भी हर जन्म में मैं आपकी की सेवा प्राप्त करूंगा तो भगवान की कृपा असीम है क्योंकि वे स्वयं ऐतते हैं और अर्जुन को भगव गीता कहते हैं और आचार्य का में सामान्य लोग के बीच में उपस्थित होते हैं और हृदय में ंसरयानी रूप में लोग को प्रेरणा देते हैं हे जीव मुझको स्मरण करो और मूर्ख दृढ़ता मत हो और एक जीव यदि प्रेरणा सुनते हैं तो फिर उत्साही होते हैं भगवान के चरण में शरण फिर श्री कृष्ण जो सब लोग की इच्छाएं जानते हैं ये वस्तु कहते हैं कि वो व्यक्ति गुरु के चालन में आ सकते हैं तो यही भगवान की कृपा है भगवान की कृपा नहीं है धन जन सुंदरी इत्यादि प्राप्त करने भगवान की कृपा है धन जन सुंदरी की इच्छा से नासक्त होना और जैसे कि वो इच्छा बिल्कुल नहीं होती ये भगवान की कृपा है तो वासुदेव गुरु कौन है जो सिखार से कहते हैं या हमोनियम से कहते हैं या सुंदर भाषा में कृष्ण लीला वर्णन करते हैं तो ये अलंकृत भाषा से सावधान करो <laughs> बहुत बार देखते हैं जो ऐसे अलंकृत भाषा बोलते हैं तो वास्तविक सात्या तो नहीं बोलते भगवान की रसमय लीला सुनना बहुत ही मधुर है लेकिन जब तक हमारा आकाशन होते हैं इस भौतिक चचाकथित माधुर्य पर इस भौतिक माधुर्य जो वास्तव में कड़व है तो जब तक हमारा आकर्षण होते जब तक हमारी कुछ भी आसक्ति होती है धन जन सुंदरी इत्यादि अन्याभिलाष के लिए तब तक हम अधिकारी नहीं हैं वो कृष्ण की लीला सुनने के लिए और सुनने से हम वो सर्वोत्थना माधुर्य लीला की सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ थिन्मय स्वीकार नहीं करके सोचेंगे कि वो कृष्ण गोपियांग के साथ नाचते हैं वो मै और मेरी प्रेमिका का, का व्यवहार जैसे है कृष्ण और मैं तो एक ही है कृष्ण गोपियांग के साथ नाचते हैं और मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नाचता हूँ हम एक ही है क़रीब में कुछ सही और थोड़ा अच्छा हूं तो इस प्रकार की भूधारणा से वास्तविक गुरु हम को रक्षा करते हैं यथार्थ संबंध ज्ञान देने से जब तक संबंध ज्ञान नहीं होते हैं तब तक अभिधेय अर्थात भक्ति योग का प्रश्न नहीं होते हैं और अगर संबंध और अभिधेय नहीं है तो कैसे प्रयोजन प्रेम प्रयोजन प्राप्त करना संभव होता है कुछ भी प्रश्न नहीं तो धीरे धीरे साधु सावधान तो प्रेम प्रयोजन है लेकिन पहले उपयुक्त होना चाहिए वो प्रेम का राजन प्रवेश करने के लिए गोलोकधाम जाना इतना सारा नहीं है तो पहले काम भौतिक या जर काम क्रोध लोभ मोह मैदा सारे से संपूर्ण मुक्त होना चाहिए और चेतना पूरा तन्मय होना चाहिए भगवान की सेवा में तो इसलिए वास्तविक आचार्य या गण तो सबको प्रेम के बारे में इतने से नहीं बोलते क्योंकि सामान्य लोग प्रेम शब्द सुनने से उसको अच्छी तरह नहीं समझते तो पहले बार बार सेवा करना तो ये उपदेश देना है प्रेम का आधार है सेवा तो सेवा के बिना प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो साधारण जीवन में हम ऐसे देखते हैं आजकल ऐसे लव मैरिज होते हैं प्रेम से इतने प्रेम होते हैं लेकिन देखते है कि ऐसे लव मैरिज तो तुरंत ही टूट जाते हैं क्यों क्योंकि तो लव तो सिर्फ महसूस करने से तो लव नहीं होता ई लव यू जो ये खाली बोलने से या महसूस करने से तो वो लाभ नहीं होता वो खाली सिनेमा में है या ऐसे होते लेकिन विवाहित जीवन में क्या है जिमिदा है वो जिमिदा से सेवा करना है तो पति जिमिदा लेते हैं और पत्नी और बच्चे का पालन करने के लिए और मत तो सेवा करते दोनों से वक करते अगर सेवा भाव नहीं हो तो मैं खाली आय के आय के सामने बैठ के लिपस्टिक लगूंगी तो सेवा नहीं होते है तो तो इतने से सुंदर होने के भी तो वो फैन भाव तो, तो एक उदाहरण है कि एक आदमी अगर ऑफिस में काम करते हैं तो घर वापस जाते हैं और घर वाले तो आजकल तो घर वाले नहीं है सब ऑफिस वाले है और फैक्ट्री वाले हैं बीस साल के पहले के उदाहरण है तो घर वाली है घर में तो पति घर वापस जाते और पत्नी बोलते है ओ तुम को इतना प्रेम करता हूँ इतना वो अच्छा है ठीक है तो क्या बनाई मैं आज क्या चपाती या परोठा या इडली या नहीं कुछ नहीं लेकिन <laughs> तुमको बहुत प्रेम खाते तो मुझको तो प्रेम मत करो, चपाती बनाओ तो आई लव यू बोलना का कोई जरूरत नहीं है चपाती बनाना उसका जरूरत है अगर चपाती बनाना है तो आई लव यू का बोगना का कोई जरूरत नहीं तो स्पष्ट है सेवा करने से स्पष्ट होते है कि प्यार होते हैं और अगर सही बात नहीं करना है तो जितने भी बवन है फ्या, फ्या, तो उसमें कुछ नहीं होता यही भौतिक उदाहरण है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तो ऐसे भी तो खाली प्रेम बोलना सही, कृष्ण प्रेम नहीं होता सेवा भाव होना चाहिए तो इसलिए आचार्यों विशेषकर साधना की प्रथम अवस्था में कृष्ण प्रेम के बारे में इतना सा नहीं बोलते। बोलते कि प्रेम प्रयोजन है लेकिन पहले शिष्यों को सेवा करने से कहते हैं क्योंकि सेवा करने से प्रेम का उदय आपने आप होता है तो बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में बचपन में विवाह होते हैं तो लड़का तो करीब आठ साल का उम्र और लड़की तीन साल नहीं जानते क्या शादी है क्या तो कुछ ज्ञान नहीं तो फिर भी जबरदस्त शादी होती फिर जब दोनों थोड़े बड़े होते हैं तो लड़की जब 12, तेरह साल की उम्र होते हैं तो स्वामी का घर जाते हैं और उसके पहले भी कभी कभी जाते हैं और कुछ ऐसे कुछ मिठाई ले जाते हैं और स्वामी का घर मतलब स्वामी मां बाप के घर जाके तो स्वामी की सेवा करते हैं और वो सेवा करने से आपने आप वो संबंध स्थापित होते हैं। स्वामी और स्त्री तो ऐसे पूर्व काल में तो आज जैसे विवाहित जीवन नहीं इतना सा तकलीफ नहीं था आज प्यार इतना सा बोलना है लेकिन पूर्व इतना सा इतना सा बोलना नहीं इतने सा बोलना तो बिल्कुल नहीं था <laughs> बोलना तो नहीं था लेकिन था क्योंकि वाव था तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति में यही चंद्रशाखा न्याय है यह प्यार, शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है लेकिन ये चंद्र शाखा न्याय बहुत है कि एक छोटा सा बच्चा तो माँ से पूछते हैं कि मैं सुना कि चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या है तुम तो का मां बच्चे की माँ वो बचक को बहा है के दिखाते तो देखो वो फेर के दो बड़े शाखा हैं नहीं और बीच में वो गोल जो है जो सूर्य जैसे है जो चे वो ही चंद्रमा तो पहले वो पेड़ जो बच्चा जंत है तो पहले उसको देखते कहते हैं तो फिर उसके बाद चंद्रमा और ऐसे वशिष्ठ अवंधति न्याय है तो वशिष्ठ एक आकाश में विशिष्ट एक बड़ा नाक्षात्र है और विशिष्ट के पास एक चौथी तारा है अरुंध थी की पत्नी तो अरुंध तारा लाक्ष करने के लिए तो अगर एक व्यक्ति दूसरे को अरुंदी को दिखाते हैं तो पहले उसको वशिष्ठ दिखाते हैं। तो देखो वो बड़ा नक्षत्र है नहीं हां देखता हूं तो उसके पास देखो छोटी सी तारा है वो अरुणी तो ऐसा है ये जड़ चाथित पिया ष्ण भक्ति से बहुत दूर है लेकिन अभी हमारी दृष्टि शक्ति गौलोक तक नहीं जाती तो ऐसे ये जड़ प्यार का उदाहरण के द्वारा हम धीरे धीरे निर्मल कृष्ण प्रेम जो जीव का प्रयोजन है तो उसको समझ सकते हैं तो दोनों में एक ही भाव होते हैं वो, वो जरा प्यार जो है वो अस्थाई है अपूर्ण है और कृष्ण प्रेम वो स्थाई और पूर्ण है लेकिन दोनों में आधार में सेवा तो गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को सेवा भार देख कि हम कृष्णदास अनु दास अनुदासन तो थान से कहते हैं और वो थान का सार है कि कृष्ण ही भगवान है और इनकी सेवा और विशेष का इनके सेवकों की सेवा दास और दास हो तो ये ही जीवन की संसिधि है और कैसे वो सेवा करना है यह व्यवहारिक रूप में से कहते हैं तो ये गुरु है हरे कृष्ण संबंध ज्ञान के बिना बिना का के का अनुष्ठान अनुष्ठान नहीं नहीं तो अगर किसी को संबंध ज्ञान से नहीं दे रहा है लेकिन देख रहा है कि और जो और भक्त जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो देख के उनको अच्छा लगता है तो हा बोला था कि संबंध ज्ञान के बिना अभिधेय नहीं होते अर्थात इस संबंध ज्ञान के बिना वो योग सेवा नहीं करना है तो एक उदाहरण है कि संबंध ज्ञान के बिना एक व्यक्ति अगर देखते हैं कि अन्य भक्तों सेवा करते हैं और उसको अच्छा लगता है और वो भी कुछ सेवा करते ऐसे हैं ऐसा होते है हम बहुत बार देखते है लोग आते हैं और भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते भी और सेवा कार्य में भाग लेते हैं तो उससे फायदा होते हैं लेकिन नियमबद्ध वास्तविक सेवा का शुरू होते हैं आदर शरा तथा साधु संघ अथा भजन क्रिया अर्थात वो भक्ति जो हम करते हैं दीक्षा लेने के पहले वो वो पूर्ण नहीं होते हैं भक्तियों का वास्तविक शुरू होते हैं दीक्षा का और उसके पहले सब कुछ जो होते हैं वो कली प्रस्तुति होते हैं दीक्षा लेने के लिए तो हम कुछ सेवा कर सकते हैं लेकिन वास्तविक साधना नियमित साधना का शुरू होते हैं दीक्षा के साथ इसलिए वो भक्ति साधना की तालिका में रुगोस्वामी लिखते हैं आदव कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम विश्वम भेन गुरु से व छो नियम में पहला चार नियम है गुरु चरण में आश्रय लेना गुरु से दीक्षा लेना गुरु से शिक्षा लेना और विश्वम भीन गुरु सेवा हम्म अनुखू भावना से गुरु सेवा करना तो उसके पहले लोग भक्ति और सेवा कर सकते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं है दिख काल भक्त करे आत्मसमर्पण श्री काले कृष्ण तारे करे आत्म समर्पण दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण और आत्मसमर्पण करके कृष्णा वो ही भक्त इनके परिका में एक सदस्य जैसे स्वीकार करते हैं तो फिर संबंध ज्ञान सीखना है फिर भक्ति योग वास्तविक भक्ति योग का शुरू होते हैं हरे कृष्णा, कोई दूसरा प्रश्न है गोविंद गोविंद कल वाला कि गोविंद ये नाम का अर्थ इंद्रियों इंद्रियाओं को आनंद देने वाला दूसरा अर्थ है पृथ्वी को आनंद देने वाला गायन को वो साधारण अर्थ है गायन को आनंद देने वाला तो भक्तों में प्रयास कहते हैं कृष्ण को आनंद देना और कृष्ण इनके भक्तों को आनंद देते हैं तो ऐसे भक्ति का मतलब सेवा और वो सेवक करने है जैसे कि भगवान का इंद्रिय सुख होगा इनके चिन्ह दिव्य इंद्रियों सुख होगा और अभक्ति का मतलब और सभी प्रयास अपना इंद्रिय सुख के लिए तो इसलिए ये सब तथा भक्ति हम स्वीकार नहीं करते भगवान स्वीकार नहीं करते भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए तो अगर हम उसकर जैसे ढोलक बजाते हैं और बहुत भाव से गाते हैं लेकिन ये सब हमारा खुद का आनंद के लिए है तो वो भक्ति नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा